ye sa pamatta cha तो मौसम मनाया था नेह का भरी देह का आज लाचार गई चली एक, कली। एक सुबह एक शाम इतनी सी जिंदगी झरी पाखे सगी आंखें उदास रूप जली एक गली धूल की अलगनी पर टंगे सपने अभी मटेले से सभी बुझे बुझे रंग उम्र टली कली ऐसा ही जीवन है अभी है अभी नहीं क्षण भंगुर इस क्षण भंगुरता को जिसने समझा वही धर्म में प्रवेश करता है इस क्षण भंगुरता को जिसने न समझा वो भटकता है कोलों के बैल में जुदा गोल गोल घूमता रहता इसी को बुद्ध ने कहा एस धमो जीवन क्षम क्षम परिवर्तनशील है इसे देख लेना परम नियम ऐसा हमें दिखाई नहीं पड़ता आंख पर कोई पर्दा है जो देख भी नहीं देता रोज देखते हैं चारों तरफ मौत को घटते फिर भी यह बात मन में बैठती नहीं कि मैं भी मरूंगा रोज देखते हैं पीले पत्तों को गिरते लेकिन मन यही कहे जाता है कि मैं सदा हरा रहूंगा रोज देखते हैं जवानी को बुढ़ाने में बदलते स्वास्थ्य को बीमारी में गिरते रोज देखते हैं किसी को धूल में खो जाते हैं, लेकिन मन यही आशा संजोए रहता है, ये के साथ होता है मेरे साथ न हुआ न होगा मैं अपवाद हूँ जिसने समझा अपने को अपवाद वो संसार से मुक्त न हो सकेगा जिसने समझा कि नियम शाश्वत है कोई भी अपवाद नहीं जो हरा है वो पीला होकर जरेगा जो जन्म है वह मरेगा जो अभी युवा है कल थकेगा बूढ़ा होगा यहां हर चीज बनती और बिगड़ती है सतत प्रवाह है यहाँ कुछ भी थिर नहीं एक क्षण भी थिर होने की आशा रखना महाभ्रांति है। और थिर होने की आकांक्षा से ही सारे दुखों का जन्म जो नहीं होने वाला है वह हो जाए इसी आकांक्षा में तो दुख की उत्पत्ति है क्योंकि वह नहीं होगा और तुम दुखी होगे। ज़वान हो जवान हो जवानी को थिर बना लेने की आकांक्षा सदा जवान रहोग यह नहीं होगा कभी नहीं हुआ यह हो नहीं सकता यह नियम के विपरीत तुम असंभव की कामना कर रहे हो फिर कामना टूटेगी पूरी तो हो नहीं सकती टूटेगी तब विषाद होगा तब गहन अंधेरे में खो जाओ और तब ऐसा लगेगा कि पराजित हुए पराजित सिर्फ कामना हुई तुम नहीं लेकिन कामना से समझा था एक अपने को इसलिए लगता है पराजित हुआ फिर भी सीखोगे नहीं फिर फिर क्षणभंगुर को पकड़ोगे पानी के बबूले को थिर बनाने की आकांक्षा है जो फूल तुम्हारी बगिया में खिला सदा खिला रहे ऐसा ही खिला रहे ऐसी ही सुगंध लुटती रहे झरेगा फूल कल सुबह पखरिया गिरेंगी धूल में तब तुम रोओगे, तब आंसू संभाले ना समझेंगे लेकिन तुम्हारे रोने का कारण तुम ही हो तुमने गलत चाहा था तुमने असंभव चाहा था जो नहीं होता है वैसा चाहा था इसलिए विषाद काश तुम देख लो उसे जो होता है और वही चाहो जो होता है तो चाहे मर गई चाहे का अर्थ ही है जो होता है उसके विपरीत चाहना जैसा नहीं होता वैसा चाहना जो होता है उसकी स्वीकृति उसके साथ समरस हो जाना चाहे मर गई जवानी बूढ़ी हो जाती तुम भी स्वीकार कर लेते जीवन मृत्यु में परिणत हो जाता तुम अंगीकार कर लेते सुख दुखों में बदल जाते दिन रातों में ढल जाते तुम जरा भी नानुच नहीं करते तुम कहते हो जो होता है होता है जैसा होता है वैसा ही होगा तो कहां वासना वासना सदा विपरीत की वासना है इस विपरीत की आकांक्षा को बुद्ध ने कहा है तनहा तृष्णा किसी से तुम्हारा प्रेम हुआ अब तुम सोचते हो ये प्रेम सदा रहे यहां कुछ भी सदा नहीं रहता अब तुम कहते हो इस प्रेम को बांध के रख लो द्वार दरवाजे बंद कर कि ये प्रेम का झोंका कहीं बाहर ना निकल जाए हथकड़ियां डाल दू बेड़ियां पहना दू प्रेम को तालों पर ताले जड़ दू कहीं ये प्रेम चला ना जाए बमुश्किल तो आया कितना पुकारा तब आया है याद रखना न तुम्हारे पुकारने से आया है न तुम्हारे रोकने से रुकेगा आता है अपने से जाता है अपने से तुम चेष्टा करके प्रेम कर सकोगे तुम्हें कोई आज्ञा दे करो इस व्यक्ति को प्रेम तुम कर सकोगे जब आता है तब आता है तुम अवश्य जिसके आने पर बस नहीं है उसके जाने को कैसे रोकोगे जो आते समय तुम्हारे हाथ से नहीं आया वो जाते समय तुम्हारे हाथ से रुकेगा भी नहीं हवा का झोंका है, आया और गया इस सत्य को समझ लेना धर्म को समझ लेना है क्योंकि इस सत्य की समझ में ही दर्शन गिर जाती है, मांग मिट जाती है। जो होता है उसे स्वीकार कर लेते हो जो नहीं होता वह नहीं होता उसे भी स्वीकार कर लेते फिर जैसा है, वैसे नहीं इस तृप्ति में ही तृष्णा से मुक्ति है तृष्णा को ठीक से समझना जरूरी क्योंकि तृष्णा का ही सारा जाल है तुम बंधे संसार से नहीं तुम बंधे तृष्णा से संसार को गालिया मत दो तो। से बंधे हो तुम त्रष्णा को समझो तृष्णा को भी गालियां मत दो क्योंकि गालियां देने से कोई समझ पैदा नहीं होती निंदा करने से कुछ बोध नहीं पैदा होता उतरो आँख खोल के तृष्णा को देखो कितनी बार हारे हो सदा हारे हो जीत कभी हुई नहीं किसी की नहीं हुई और जब तुम्हें लगती जीत हो रही तब भी ध्यान रखना तुम्हारी नहीं हो रही इसलिए हार जब तुम्हारी होगी तब भी तुम्हारी नहीं होगी यह जीवन अपने नियम से चल रहा है कभी कभी संयोग बसात तुम नियम के साथ पड़ जाते हो साथ पड़ जाते हो अच्छा लगता है जब जब सांस छूट जाता है तब तक तो दुख और पीड़ा होती कांटा कड़ता है तुम सदा नियम के साथ हो सकते हो फिर महासुखी फिर आनंद सदा नियम के साथ होने का अर्थ है जो होगा उससे अन्य नहीं जानूंगा जैसा होगा उससे भर भी नहीं दुख होगा तो कार करूंगा सुख होगा तो सुख अंगीकार करूंगा मैं अपने को बीच से हटा लूंगा जो होगा उसे होने दूंगा मैं रिक्त हो जाऊंगा अर्चन डालूंगा बाधा ना डालूंगा मांग खड़ी ना करूंगा अपेक्षाएं न रखूंगा मैं दूर हट जाऊंगा जैसे मैं रहा नहीं आये हवा का झोंका ठीक ना आए ठीक सूरज की किरण आए ठीक ना आए ठीक उजाला आए अंधेरा आए सुख के दिन और दुर्दिन आए जो भी आता हो आए, मैं तो हूं नहीं ऐसी भाव दशा में फिर कहा दुख फिर कहा विषात इस भावदशा को बुद्ध ने निर्वाण कहा तुम रिक्त हो जाओ शून्य हो जाओ तुम बीच में ना हो, तुम निर्वान, निर्वान सारे सूत्र तस्या के ऊपर इसके पहले के हम सूत्रों में उतरे उन परिस्थितियों में चले जब ये सूत्र कहे गे पहला दृश्य भगवान गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में बिहार थे श्रावस्ती के नगर द्वार पर बसे हुए केवट गांव के मल्लाहों ने अचिरवती नदी में जाल फेंककर एक स्वर्ण वर्ण की अद्भुत मछली को पकड़ा अद्भुत थी मछली स्वर्ण वर्ण था उसका जैसे सोने की बनी उसके शरीर का रंग तो स्वर्ण जैसा था किंतु उसके मुख से भयकर तो दुर्गंध निकलती थी मल्लाहों ने इस चमत्कार को जाके श्रावस्ती के महाराजा को दिखाया ऐसी मछली कभी उन्होंने पकड़ी नहीं थी ऐसी सुंदर काया कभी देखी नहीं थी किसी मछली की जैसे स्वर्ग से पोतरी और साथ ही एक दुर्भाग्य भी छुड़ा था उस मछली के पीछे उस मुंह से ऐसी भयकर दुर्ग निकलती थी वैसी दुर्गंधी कभी नहीं देखी थी जैसे भीतर नरक भरा हो, बाहर स्वर्ण की दे और भीतर जैसे नर्क राजा भी कि हुआ न उसने सुना था कभी न देखा था ऐसी मछली पुराणों में भी नहीं लिखी थी बुद्ध गांव में ठहरे राजा उस मछली को एक द्रोणी में रखवाकर भगवान के पास ले गए सोचा चले उनसे पूछे शायद कुछ राज मिले। उस समय मछली ने मुक्त खोला जिससे सारा जेतमंद दुर्गंध से भर गए जहां बुद्ध ठहरे थे जिन वृक्षों की छाया में वो सारा चेत बन दुर्गंध से भर गया ऐसी भयंकर उसकी दुर्गंध थी राजा ने भगवान के चरणों में तीन बार प्रणाम कर पूछा बंदे क्यों इसका शरीर सोने जैसा किंतु कि दुर्गंध निकलती ये द्वंद कैसा ये द्वैत कैसा स्वर्ण की देह से तो सुगंध निकलनी थी और अगर दुर्गंध ही निकलनी थी तो देह स्व स्वर्ण की नहीं होनी थी यह कैसा अजूबा आप कुछ कहें भगवान ने अत्यंत करुणा मछली की ओर देखा और बड़ी देर चुप रहे जैसे किसी और लोग में खो गए और फिर बोले महाराज यह मछली कोई सामान्य मछली नहीं इसके पीछे छेपा एक लंबा इतिहास यह काश्यप बुद्ध के शासन में कपिल नामक एक महापंडित भिक्षु था यह त्रिपटक धर था ज्ञानी था बड़ा तर्कनिष्ठ बड़ा तर्क कुशल स्मृति इस इसकी बड़ी प्रगाढ़ थी और उतना ही अभिमानी भी था धहकार भी बड़ा तीक्ष्म तलवार की धार की तरह था इसने अपने अभिमान में भगवान काश्यप को धोखा दिया अपने गुरु को धोखा दिया उन्हें छोड़ा ही नहीं वरुण उनके विरोध में भी संलग्न हो गया जो इसने बहुत दिनों तक एक बुद्ध पुरुष का सत्संग किया था और उनके चरणों में बैठा था और उनकी छाया में चला था उसके फल से इसे स्वर्ण जैसा वर्ण ऐसे देह तो इसकी स्वर्णमयी हो गई क्योंकि बाहर बाहर से ये उनके साथ था लेकिन आत्मा से चुप गया बाहर तो सुंदर हो गया लेकिन भीतर कुरूप रह गया बाहर तो बुद्ध पुरुष के साथ रहा भीतर भीतर विरोध को सजाता रहा तो बाहर सुंदर हुआ भीतर कुरूप रह गया बाहर स्वर्ण हुआ भीतर से वह दुर्गंध पे और कुछ नहीं बाहर तो बुद्धि की छाया का परिणाम है भीतर ये जैसा है वैसा है उस अंतरूपता के कारण ही इसके मुख से बहन कर दुर्गंध निपट रही इसी मुख से इसने काश्यप भगवान का विरोध किया था और बली जानते हुए कि यह गलत है फिर भी विरोध किया था यह दुर्गंध उस दगाबाजी और दूरता और अहंकारी की ही गवाही दे रही राजा को इस कथा पर भरोसा न हुआ, हुआ भी हो भी तो कैसे हो ये कथा कल्पिस मालूम पर थी फिर प्रमाण क्या है फिर गवाही कहा है वह बोला आप इस मसले से कहलवा लें तो मान भगवान हंसे और करुणा सोनों ने उस राजा की ओर देखा वैसे ही जैसे पहले मछली की ओर देखा था और वे मछली से बोले याद कर, भूले को याद कर, तू ही कपिल है तू ही वह भिक्षु है जो महाज्ञानी था जो काश्यप बुद्ध के चरणों में बैठा जो उनकी छाया में उठा मछली बोली हां बनते मैं ही कपिल और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई गहन पश्चाताप और गहन विश्वास और उस छिड़े का पूर्व घटना घटी आंसू भरी आंखों के साथ बुद्ध के समक्ष वह मछली तत्ण मर गई उसकी मृत्यु के क्षण में उसका मुंह खोला था लेकिन दुर्गंध विलीन हो गई थी जीते जी दुर्गंध आ रही थी मर के तो और भी आनी थी मरकर तो उनमें भी दुर्गंध आने लगती है जिनमें दुर्गंध नहीं होती लेकिन ये अपूर्व हुआ मछली मर गए मुंह खोले आंख में आंसू से भरे पश्चाताप लेकिन पश्चाताप ही उसे नहला गया धो गया पवित्र कर गया उस पश्चाताप के क्षण में उसका अहंकार गल गया किसी और बुद्ध के समक्ष अहंकार लेकर खड़ी थी आज किसी और बुद्ध के समक्ष क्षमा मांग वे आंसू पुण्य बन गए वह मछली मर गई इससे सुंदर क्षण मरने के लिए और मिल भी ना सकता था एक सन्नाटा छा गया सारे भिक्षु इकट्ठे हो गए थे मछली को देखने फिर यह भयंकर दुर्गंध जो दूर दूर थे जिन्हें पता भी नहीं था वो भी भागे आए कि बात क्या है इतनी भयंकर दुर्गंध कैसे उनकी फिर महाराजा को देखा फिर बुद्ध के ये अद्भुत वचन सुने और फिर मछली को बोलते देखा और यही नहीं फिर मछली को मरते देखा और रूपांतरित होते देखा मृत्यु जैसे समाधि बन गई और ये भी देखा चमत्कार कि जीते जी दुर्गंध से भरी थी मरते दुर्गंध विदा हो गई इतना ही नहीं जैसे ही पुरानी दुर्गंध धीरे दीर धीरे हवा के झोंके ले गए उस मरी हुई मछली से सुगंध आने लगी जीतवन जैसे पहले दुर्गंध से गया था वैसे ही कपूर अपूर्व सुगंध से भर गया वे तो भिक्षु पहचानते थे भोली भांति वो सुगंध कैसी वो बुद्धत्व की सुगंध थी जैसे बुद्ध से आती मछली उपलब्ध होकर मरी क्षण में क्रांति घटी क्रांति जब घटती तो क्षण में घट जाती बहुत की बात है। सन्नाटा छा गया बड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला लोग संविग्न हो गए उन्हें रोमांच हुआ है तब भगवान ने उस समय उपस्थित लोगों की चित्त दशा को देखकर यह गाथा कही इसके पहले की हम कथाओं में जाएं, इस कथा के एक एक शब्द को हृदय में उतर जाने दो समझो भगवान गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में विहरते थे गौतम उनका नाम था उनके माता पिता ने दिया था बुद्धत्व उनकी उपलब्धि थी क्योंकि वे निद्रा से जागे अंधेरे से प्रकाश बने मूर्या दिया जला भीतर्क सुबुद्ध उन्हें कहते हैं और जो भी जाग गया वह भगवान हो गए बुद्ध परंपरा में भगवान का वैसा अर्थ नहीं है जैसा हिंदू या इस्लाम या ईसाई परंपरा हिंदू ईसाई इस्लाम की परंपरा में भगवान का अर्थ होता है जिसने सृष्टि को बनाया बुद्ध परंपरा में भगवान का अर्थ होता है जिसने स्वयं को जाना क्योंकि बुद्ध परंपरा में इस संसार को बनाने वाला तो कोई है ही नहीं ये संसार कभी बनाया नहीं गया ये असृष्टि सदा से और यही बात ज्यादा संगत मालूम पड़ती तू देखते हो संसार एक बर्तन में घूम रहा है बीज बोते हो वृक्ष बन जाते हैं वृक्षों में फिर बीज लग जाते फिर बीज बोते हो, फिर वृक्ष बन जाते वृक्षों में फिर बीज लग जाते तुम ऐसी कोई घड़ी सोच नहीं सकते जब ये वर्तुल न रहा हो तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि बीज हो जाए बिना वृक्षों के बीज न हो सके, और तुम ऐसा भी नहीं सोच सकते कि अचानक वृक्ष हो जाए सृष्टि का तो अर्थ ही यही होगा कि भगवान ने या तो बीज बनाए या वृक्ष बनाए कहीं से तो शुरू करना होगा लेकिन वृक्ष बिना बीज के नहीं हो सकते और बीज बिना वृक्ष के नहीं हो सकते ये वर्तुल तोड़ा नहीं जा सकता बच्चे बिना मां बाप के नहीं हो सकते और जो माँ बाप हैं वो भी किसी के बच्चे ये वर्तुल तोड़ा नहीं जा सकता ये परंपरा शाश्वत है सनातन इसको बुद्ध ने संतति कहा है ये धारा सदा से इसको कभी किसी ने बनाया नहीं इसलिए सृष्टा की धारणा बुद्ध के विचार में जरा भी नहीं आकाश में बैठे भगवान की धारणा बुद्ध की परंपरा में बड़ी बचकानी वो मनुष्य की कल्पना है कोई आकाश में बैठा हुआ नहीं कोई न निर्माता है न कोई नियंता है फिर कैसे ये विराट चल रहा है प्रश्न उठता है कैसे ये विराट चल रहा है जब कोई संभालने वाला नहीं कोई बनाने वाला नहीं कोई नियमता नहीं इतनी जटिल प्रक्रिया है कैसी शांति से चल रही है और कितनी नियमबद्ध इस नियमबद्धता को बुद्ध ने धर्म कहा है इस नियमबद्धता को परम नियम कहा है एस धर्मो सनातन इसलिए बुद्ध की बात वैज्ञानिकों को रुचती है आज पश्चिम में बुद्ध का प्रभाव रोज रोज बढ़ता जाता है क्योंकि विज्ञान से बात तालमेल खाती है विज्ञान भी कहता है नियम है बस सब नियम से चल रहा है जमीन में गुरुत्वाकर्षण है इसलिए फल नीचे गिर जाते हैं। पानी का नियम है नीचे की तरफ बहना इसलिए पहाड़ों से उतर के नदियों में बहता और सागर में पहुंच जाता सारी चीजें नियम से चल रही नियम है नियमता नहीं नियम का अर्थ हुआ परमात्मा व्यक्ति की तरह नहीं सिद्धांत की तरह और जो भी जाग जाता है वह उस नियम के साथ एक हो जाता क्यों क्योंकि उस नियम से विपरीत की आकांक्षा नहीं करता सोया हुआ आदमी नियम के विपरीत की आकांक्षा करता है। सोया हाँ हुआ आदमी ऐसा है जिसे रेत से निचोड़े और सोचे की तेल मिल जाए जागा हुआ आदमी ऐसा है तेल को निचोड़ता है तो तेल पाता है रेत को नहीं निचोड़ता जानता है रेत से तेल नहीं होता और अगर रेत को निचोड़ के तेल न मिले तो दुखी नहीं होता क्योंकि जो नियम के विपरीत है वो नहीं होगा फिर लाख प्रार्थनाएं करो पूजाएं करो हवन और यज्ञ करो जो नियम के विपरीत नहीं होगा बुद्ध धर्म में चमत्कार के लिए कोई जगह नहीं चमत्कार होते ही नहीं चमत्कार के नाम पर जो होता है सब दुखाधड़ी नियम के विपरीत कभी कोई बात नहीं होती जो होता है नियम के अनुसार होता है तो जो स्थान भगवान का है हिंदू ईसाई इस्लाम की परंपरा में वही स्थान नियम का है धम्म का धर्म का बुद्ध और जैन और की लाहपरा जिसको लाउस्व ताओ कहा है उसी को बुद्ध ने धर्म कहा है धर्म शब्द का अर्थ भी होता है जिसने धारण किया है जिस तब ठहरा है लेकिन धर्म सिद्धांत व्यक्ति ने धर्म कोई आदमी की तरह सिंहसन पर तर नहीं बैठा है धर्म विस्तीर्ण है प्रकृति के कंकण में धर्म छाया है सब जटी फिर भगवान का अर्थ अन्यथा हो गया है फिर भगवान का अर्थ बनाने वाला न रहा बनाने वाला कोई है नहीं बुद्ध को भगवान कहा है क्योंकि में जाना जागे नियम के अनुकूल हो गए नियम की प्रतिकूलता में दुख है नियम की अनुकूलता में सुख है ये बड़ी वैज्ञानिक बात है तुम रास्ते पे संभल के चलो तो पृथ्वी तुम्हें गिराती नहीं और तुम्हारी टांग नहीं तोड़ देती और फ्रैक्चर नहीं हो तुम संभल के ना चलो शराब पी के चलो लड़खड़ाते चलो आंखें बंद करते चलो तो गिरोगे गिरोगे तो हड्डी टूटेगी तब नाराज मत होना गुरुत्वाकर्षण को गाली मत देना गुरुत्वाकर्षण तुम्हारी टांग तोड़ने बैठा नहीं था तुमने अपनी टांग अपनी बोल चूक से तोड़ ली तुमने अपनी टांग अपनी ही मूर्छा से तोड़ ली गुरुत्वाकर्षण तुम्हारा दुश्मन नहीं है जमीन की कोई आकांक्षा नहीं कि तुम्हारी टांग तोड़े तुम समल के चलते तो जमीन तुम्हारी टांग न तोड़ती तुमने देखा रस्सी पर चलता है नट रस्सी पर चलता है तो भी संभल लेता है तो जमीन उसकी टांग नहीं तोड़ती कोई लोग जमीन पे चलते हो और टांग तू जाती होश तो से चलने की बात बुद्ध ने कहा नियम न तो किसी के पक्ष में है न किसी के विपक्ष में नियम निष्पक्ष अब तुम्हारे ऊपर निर्भर है अगर विपरीत चले तो कष्ट पाओगे नियम के विपरीत चलोगे तो नरक निर्मित कर लोगे नियम के अनुकूल चलोगे तो स्वर्ग निर्मित हो जाएगा और जिस दिन नियम और तुम्हारे बीच जरा भी फासला ना रह जाए, तुम तो नियम के साथ एक रूप हो जाओगे एक रस हो जाओगे उस दिन तुम भगवत्ता को उपलब्ध हो उस दिन तुम भगवान हो गए प्रत्येक व्यक्ति भगवान हो सकता है यही बुद्ध धर्म की गरिमा है प्रत्येक व्यक्ति को भगवान होने का अवसर है हिन्दू धर्म में राम भगवान हो सकते हैं, कृष्ण भगवान हो सकते हैं, परशुराम भगवान हो सकते दस अवतार चुके फिर कोई उपाय नहीं हिंदू धर्म लोकतांत्रिक इस नहीं इस्लाम में तो इतनी भी सुविधा नहीं दस आदमी भी भगवान नहीं हो सकते मोहम्मद भी भगवान नहीं मोहम्मद ने केवल संदेश वाहक पैगम्बर इस्लाम और भी कम लोकतांत्रिक भगवान एक ताना सात थोड़ी गुंजाइश रखते मगर ज्यादा नहीं जीसस भगवान लेकिन वो इकलौते बेटे दूसरा कोई बेटा भगवान का नहीं फिर ये सब बेटे किसके फिर ये सब अनाथ फिर जीसस ही सनाथ है और बाकी सब अनाथ है ये बात भी बड़ी गैर लोकतांत्रिक है बुद्ध की बात बड़ी लोकतांत्रिक तो है बुद्ध कहते हैं प्रत्येक भगवान हो सकता है प्रत्येक के भीतर छिपा हुआ है भगवान का बीज इसलिए भगवान एक है ऐसा नहीं जितनी आत्माएं हैं इस जगत में उतने भगवान हो भगवान होना तुम्हारा स्वरूप से अधिकार है ठीक ठीक चलोगे तो पहुंच जाओ ठीक ठीक नहीं चलोगे तो जुट जाओ इसलिए गौतम बुद्ध को भगवान कहा है वे नियम के साथ एक रूप हो गए वे धर्म के साथ एक रूप हो गए अब उनकी कोई आकांक्षा नहीं कोई तृष्णा नहीं अब वे नदी के साथ रहते हैं तैरते भी नहीं कहीं जाना नहीं जहाँ नदी ले जाए वहीं जा रहे हैं। कहीं न ले जाए तो भी कहीं ले जाए तो भी ठीक मझदार में डुबाते तो वही किनारा ऐसी परम तथाता की जो अवस्था है उसको बगवत्ता कहा भगवान गौतम बुद्ध श्रावस्ती के चेतवन में बिहारते थे श्रावस्ती के नगर पर बसों में केवट के मल्लाहों अचिरवती नदी में जानते गणित स्वर्ण वर्ण की अद्भुत मछली को पकड़ा इन सारी छोटी छोटी कथानक की प्रक्रिया को समझना इनमें छोटे छोटे शब्दों का मूल्य अचिर नदी में चिर नहीं है अचीरवती नदी में मल्लाहों ने जाल फेंका और एक समी मछली को तोड़ा ऐसे ही तो हम सब मल्ला और अचीरवती नदी में संसार की छी धारा में जाल फेंके बैठे अपनी अपनी बंसी लटकाए सब अपनी अपनी मछलियां पकड़ने बैठे कोई पत्र की मछली कोई तंगी की मछली कोई प्रतिष्ठा की कोई यश कोई प्रसिद्धि अलग अलग मछलियों के नाम मगर अचरवती नदी के किनारे सभी मल्लाह सभी अपनी अग्निबल से लटका है जाल फैला है अचरवती नदी में मल्लाहों ने जाल फेंक कर एक सोलब की अद्भुत मछली को पकड़ा और यहां कभी कभी जाल में सोने की मछली फंस लेकिन हर सोने की मछली के बीच भयंकर दुर्गंध थी धन मिलता भी है ऐसा नहीं की नहीं मिलता लेकिन धन के पीछे भयकर दुर्गंध नानक के जीवन में उल्लेख एक धनपति ने दुनि चंद उसका नाम था नानक को निमंत्रित किया भोजन नानक समझाने की कोशिश की टालने की कोशिश की लेकिन दुनिया चंद पीछे पड़ गया माना नगर से था प्रतिष्ठा का सवाल था उसका निमंत्रण और कोई न माने अनेक लोग मौजूद थे उनकी मौजूदगी में उसने चरण छू के प्रार्थना की थी कल मेरे घर भोजन करे और नानक मना करे दुनिया चंद को तकलीफ माने लेकिन उसने कहा चलना ही होगा उसने सारी प्रतिष्ठा दाओं पर लगा दिया थी। उसने कहा जो भी दान करना है करूंगा नानक ने कहा दान का सवाल नहीं तो ले चलकर मुझे दुखी नहीं मानते तो ठीक है चलूंगा जब दुनिया जन न भोजन परोसा तो उन्होंने उसकी रोटियां हाथ पर उठाई और जोर से उन रोटियों को मट्टी में बीचा तो खून की बूंदी उन रोटियों से टपकी से उन लोग दिख रहे इकट्ठे हो गए थे एक तो नानक नेता ने इनकार किया मानते नहीं थे फिर गए है और ये भी कहा दुनिया जन को भी मुझे ले जाकर तो पछताया और मुझे मन ले सहक में लोगों ने यह देखा कि रोटियों से घूम के दो दिन टक्की लोग पूछने लगे कि यह एक क्या है ये कैसे हुआ तुम्हारे बड़का इसलिए माना नहीं जाता धुन ही जंतु थे धन के पीछे बड़ी दुर्गंध एक दम शोषण से मिला इसके रुपए रुपए में आदमियों तो, का खून इसलिए न आना नहीं चाहता था यहाँ कभी कभी सोने की मछली फंस भी जाती तो तुम सदा पीछे पाव को बदलो यहाँ कभी कभी पद मिल भी जाता है एक तो जिंदगी गवाता आदमी अचीरवती नदी के किनारे जाल फैलाया गया कभी कभी फंस जाती मछली तब दूसरी बात पता चलती मछली फंस जाती देखने में सोने की मांग बढ़ती और भीतर से भीतर सब दुर्गंधा वो बड़े से बड़े पद पर पहुंचकर लोगों को मिला गया बहुत से बहुत धन इकट्ठा करके लोगों को मिला कुछ कुछ हो बड़े गया जितना धन बढ़ता जाता उतनी अपनी दरिद्रता का पता चलता है और जितना पद पर बैठ जा अपने उतनी अपनी नींदता तो पता चलता है ऊपर ऊपर स्वर्ण नल निर्मित हो अच्छी अचरवती नदी में मलनाओं ने जाल फेक कर स्वर्ण वन की अद्भुत मछली को पकड़ा है उसके शरीर का रंग स्वर्ण जैसा है और मुख से भयकर दुर्गंत निकाल है। थी। शरीर तो स्वर्ण जैसा बहुत बार ले जाता तुम भी जानते हो तुम किसी सुंदर स्त्री के प्रेम में पड़ जाते हो शरीर स्वर्ण जैसा लेकिन जैसे, जैसे स्त्री को जानना शुरू करते हो वैसे वैसे पता चलता तुम प्रेम दूर दूर सब ठीक दूर के दूर दूर स्वाम जिस जैसे, जैसे पास आते हो वैसे वैसे जीवन झिझट पढ़नी शुरू होती है जिस जैसे पास से जानते हो वैसे, वैसे वैसे पता चलता है कि गुलाब तो दूर से दिखते थे झाड़ी कांटों से भरी यहाँ सुंदरतम तो देह मिल जाती है लेकिन सुंदर आत्माओं का है और जब तक सुंदर आत्मा न मिले तब तक कहा लेकिन दूसरों के लिए मत सोचने लगना कि दूसरों के पास स्वर्ण देह है और सुंदर आत्मा है अपनी तरफ भी देखा वही गति तुम्हारी ऊपर ऊपर अच्छी लगते ऊपर ऊपर सात श्रद्धा है ऊपर ऊपर शिष्टाचार है नीपो भीतर सब लोग खड़े ऊपर मुस्कुराते भीतर भाव उधर बड़े सज्जन मान बोलते भीतर जंगली जानवर में राम बगल में जुड़ी अपने ही जीवन अनुभव देखो तो से देखोगे तो पालोगे ये बात सच भीतर का बोला तुम कहा मिलता भीतर का स्व मिलता है भीतर और बाहर एक हो ऐसा आदमी कहा मिलता है भीतर और बाहर एक ही दूध गज भीतर और बाहर एक ही संगीत भीतर और बाहर एक ही सुगंध ऐसा आदमी कहां मिलता है ऐसा आदमी मिल जाए तो उसका संग साथ मत छोड़ ऐसा आदमी पारस जैसा है उसके साथ लोहा भी सोना हो सकता है लेकिन उसके पास शरीर को ही मत रखना नहीं तो ऊपर ऊपर सोना हो जाता उसके पास आत्मा को, को भी रखना उसके चरणों में झुकाना, आत्मा को भी झुका देना जब कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके बाहर भीतर सब एक जिसके बाहर भीतर नाद बज हो जिसके बाहर भीतर ओंकार की गूंज उठ रही जिसके बाहर भीतर आनंद ही आनंद समाधि समाधि के फूल खिल रहे फिर वहाँ शरीर को ही मत झुकाना शरीर से ही उसके पास मत जाना फिर से सत्संग करना नहीं तो जो गति मजलू में वही गति तुम्हारी हो जाएगी यही तो हो रहा है सत्संगों में भी जाते हो तुम ऐसा नहीं कि नहीं जाते कभी कभी मंदिर भी जाते हो मस्जिद भी जाते हो गुरुद्वारे भी जाते हो कभी कभी साधु संघ भी करते हो मगर ऊपर ऊपर से भीतर दीद भीतर से अपने को बचाए रखते बुरी तरह पछताओगे क्योंकि सत्संग तो भीतर से होना चाहिए देह पास हो या न हो चलेगा आत्मा पास होना चाहिए आत्मा से किसी के पास बैठ जाने का नाम ही शिष्यत्व है उस मछली का रंग तो सोने जैसा किंतु तो उसके मुख से भयंकर दुर्गंध निकलती थी ये कहानी तुम्हारी है ये कहानी सबकी है इन कहानियों को कभी भूल के ऐसा मत सोचना की ठीक है कथाएं हैं राणों की ये कथाएं तुम्हारी हैं ये मनोवैज्ञानिक है ये मनुष्य मन के मन की कथाएं मल्लाहों ने उसे राजा को दिखाया राजा उसे एक द्रोणी में रखवा कर भगवान के पास ले गया उस समय मछली ने मुक्ख लिया अब तुम थोड़ा सोच मल्लाह नहीं समझे समझ में आती बात मल्लाहों ने ना कभी सोना देखा कैसे समझे लेकिन राजा तो सोने में जीता था राजा को भी दिखाई ना पड़ा ये कि उसकी ही कथा है ऊपर ऊपर सोना था राजा के भी भीतर भीतर उसके भी तो दुर्गंध थी उसको भी चमत्कार मालूम हुआ मल्लाहों को क्षमा कर दो क्षमा किए जा सकते कभी सोना देखा नहीं सोने की मछली सपने में नहीं देखी राजा तो सोने की दुनिया में रहता था इसे तो अकल होती मगर कौन अपने को देखता अपने पे आंख ही नहीं जाती अपने को आदमी देखता ही नहीं चीन में एक पुराना रिवाज था की जब किसी कैदी को फांसी देते तो फांसी देने के पहले उसके हाथ में आईना देते कि वो अपनी शक्ल देख बड़ी अजीब परंपरा काहे के लिए कोई आदमी मर रहा है उसे तुम दर्पण दे रहे हो एक बहुत प्राचीन परंपरा का हिस्सा था वो परंपरा ये कहती है कि इस ने जिंदगी भर तो अपना चेहरा नहीं देखा मरने के वक्त तो देख ले कोई अपना चेहरा देखता ही हम दूसरों में ही उलझे रहते हैं दूसरों की निंदा दूसरों की आलोचना में कौन गंदा कौन बुरा कौन कौन आनाचारी इसी में बीत जाता समय फुर्सत कहा अपना चेहरा आईने में देखो, ये राजा को भी समझ में न आया ये बात इतनी सीधी साफ थी इसमें उलझन कहाँ है इसमें रहस्य कहां है राजा को तो समझ में आना चाहिए था कि बाहर मैं सोने का हूँ जैसे ये मछली सोने की और भीतर मेरे दुर्गंध है जैसे इसके भीतर दुर्गंध है बात उसे तो खुल जानी चाहिए थी उसे भी न खुद इस दुनिया में लोग अंधे की तरह जी रहे अपना पता ही नहीं दूसरों के साथ उलझे उलझे आंखें जड़ हो गई दूसरों को देखने में ही समर्थ हो गई भीतर मुड़ने की कलक हो गई लकवा लग गया है तुम्हारी आंखों को बस एक ही तरफ देख पाती अब उनमें गति नहीं, लोच नहीं है कि कभी कभी मुड़के अपनी तरफ भी देख राजा को भी समझ में ना आया तो बुद्ध के पास ले गए मल्लाल हो कि सम्राट गरीब हो कि अमीर हारे हुए लोग हों की जीते हुए लोग सभी को बुद्ध के पास जाना ही होगा वही रहस्य के पर्दे उठ सकते यहां गरीब भी सोए हैं अमीर भी सोए हैं प्रजा भी सोए राजा भी सोए यहां सब अंधे और अंधे यहां अंधे अंधों का नेतृत्व कर रहे हैं कबीर ने कहा अंधा अंधा ढेरिया दोनों कुंत यहां अंधे नेता हैं अंधे अनुयाई हैं अंधे अंधों का मार्गदर्शन कर रहे हैं फिर अगर सभी कुएं में गिर गए तो कुछ आश्चर्य नहीं इस राजा को क्षमा किया जा सकता लेकिन उसके बुद्ध के पास जाने में ये सूत्र कि अंततः सभी को बुद्ध के पास जाना होगा तो ही जीवन का राज़ खुलेगा किसी बुद्ध के उलझाव सुलझेगी समस्या समाधान में रूपांतरित होगी तो ही राह मिलेगी जैसे ही मछली को बुद्ध के सामने रखा गया मछली ने मुख खोला क्यों मछली ने बुद्ध को देख के मुख खोला याद आ गई होगी आवाक हो गई होगी मुंह खुला होगा अरे फिर ऐसे ही एक बुद्ध पुरुष को कभी उसने जाना था जाना भी था और चूक भी गई जाना भी था और जान भी न पाए वही दुख तो साल रहा है बाहर सोने की हो गई जिसकी कृपा से उसकी कृपा से भीतर भी सोने की हो सकती थी पर लोग अक्सर पछताते हैं तब जब पछताने में कुछ सार नहीं रह जाता अब पछताए है हो जो चिड़िया जो कहीं खेत रोती होगी जार जार रोती होगी अचानक फिर देखकर और ध्यान रखना बुद्ध पुरुषों के रूप कितने ही भिन्न हों, उनकी देह कितनी ही भिन्न हों, उनके चेहरे कितने ही भिन्न हों, भिन हो। उनका भाव एक उनके भीतर की ज्योति है। दिए में भेद हो सकता है मिट्टी के दिए कई तरह के बन सकते हैं, लेकिन दिए में जो जो चलती उसका स्वाद एक उसका गुण एक उसका धर्म एक ये मछली कभी किसी एक बुद्ध के पास रही थी अनंत बुद्ध हुए ध्यान रखना गौतम बुद्ध ने बहुत बार अपने से पहले हुए बुद्धों की कथाएं कही अनंत बुद्ध हुए काश्यप बुद्ध हजारों साल पहले बुद्ध से हुए उन्हें काश्यप बुद्ध की याद आ गई होगी फिर दिए जले को जला देखकर फिर वही सुगंध फिर वही रूप फिर वही सौंदर्य फिर वही प्रसाद फिर वही आनंद की वर्षा मछली का मुंह खुला रह गया होगा आवाह जब कोई हो जाता तो मुंह खुला रहता टी होगी मछली सोचा नहीं था सपने में कि फिर ऐसे व्यक्ति के दर्शन होंगे एक बार बुद्ध पुरुष खो जाए तो जन्म जन्म लग जाते क्योंकि बुद्ध पुरुष विरले है हो भी तो भी तुम उनके पास पहुंच पाओ इसकी बहुत कम संभावना है क्योंकि तुम वहां जाते हो जो तुम्हारी तलाश है तुम राजनेता के पास जाते हो क्योंकि पद की तुम्हें तलाश है राजनेता तुम्हारे गांव में आए तो तुम सब इकट्ठे हो जाते कभी स्वागत करने कभी जूते फेंकने मगर इकट्ठे हमेशा हो जाते तुमसे रुका नहीं चाहता वहां तुम्हारे प्राण अटके बुद्ध पुरुष गांव में आए भी तो भी तुम शायद थी जाओ क्योंकि बुद्धों से तुम्हारा क्या लेना देना वह तुम्हारी आकांक्षा नहीं है तुम वासना छोड़ना थोड़ी चाहते तुम वासना को पूरा करना चाहते हो तुम बुद्धों से बचोगे अगर बुद्ध रास्ते पे मिल जाए तो तुम बगल की गली से भाग खड़े होगे। तुम बचोगे ऐसे लोग बचते हैं बचने के लिए हजार बहाने खोजते तर्क जाल बना लेते क्यों क्यूँकि उन्हें डर लगता है बुद्ध पुरुष के पास गए अगर कोई बात सुनाई पड़ गई और कहीं समझ में आ गई तो अब तक जो जो उन्होंने न्यस्त स्वार्थों का जाल फेंकाया अचिरवती नदी के किनारे जो वो मछली पकड़ने बैठे हैं उसका क्या होगा और वर्षों से मछली पकड़ने बैठे हैं अभी तक पकड़ी है नहीं मछली अब बुद्ध पुरुषों के वचन सुनने ये कहते छोड़ो छाड़ो जाल ये नदी अचिर ये रहने वाली नहीं इसमें पकड़ा तो भी ना पकड़ने के बराबर ये सब पानी के बबूले ये सब माया है ऐसी बात अभी मत कहो ऐसी बात कहो ही मत ऐसी बात सुनो ही मत अभी तो मछली तो पकड़ो पहले फिर देखेंगे मछली पकड़ के सुनना होगा सुन लेंगे लेकिन पहले मछली पकड़ने आ जाए तो एक तो बुद्ध पुरुषों के पास कोई जाता नहीं क्योंकि लोग वही जाते हैं जहां उनकी आकांक्षाएं तृप्त होने की संभावनाएं बुद्ध पुरुषों के पास आकांक्षाओं से मुक्त होना पड़ता है और मजा और विरोधा जो आकांक्षाओं से जलने की बात सुनी है वो नर्क कहीं और नहीं है वो तुम्हारी आकांक्षाओं का नर्क है जिसमें तुम अभी जल रहे हो इस भूल में मत पड़ना की नर्क तुम नर्क में जाओगे तुम नर्क में हो नरक में होने का अर्थ इतना ही होता है तुम्हारा मन वासना की लपटों से भरा है न मालूम कितने जन्म बीत गए न मालूम कितने चक्कर इस आत्मा ने खाए होंगे न मालूम कितनी दुर्गतियां भोगी होंगी न मालूम कितनी पीड़ाएं शीली होंगी न मालूम कितने उपद्रवों के बाद ये इस अचीरवती नदी में सोने की मछली हुई है इसने सोचा भी नहीं होगा आदमी रह के बुद्ध नहीं मिलते तो मछली होकर बुद्ध कैसे मिल लेकिन वो जो एक बुद्ध के पास होना हुआ था वो वो जो जो बुद्ध के पास सांस लेना हुआ था, वो जो हुआ था, था, उसके कारण फिर फिर आकस्मिक रूप से भी बुद्ध का मिलना हो सकता है अब ये बिल्कुल आकस्मिक है मछुओं ने पकड़ा मछली खो लेकर राजा के पास राजा को समझ में ना आया ले आए बुद्ध के पास अब मछली का और बुद्ध से मिलना गरीब करीब असंभव है कैसे होगा बुद्ध मछली नहीं पकड़ते मछलियां बुद्ध नहीं, नहीं खोजती ये मिलना होता कहा मगर ये मिलना हुआ है वो जो बीजारोपण हुआ था अधूरा अधूरा हुआ था यद्यपि वो आज भी फल्ला आ रहा है किसी बुद्ध पुरुष के पास बैठने से जो थोड़ी सी भी विश्वास तुमने ली है उसकी हवा की वो जन्म जन्म तक तुम्हें साथ देगी अपूर्व अनजाने आकस्मिक रूप से सांप देगी। तुम्हारे जाने अनजाने सात देगी। उस मछली ने बुद्ध को देखते ही मुंह खोला जिससे सारा जितवन दुर्गंध से भर गया राजा ने भगवान के चरणों में तीन बार प्रणाम कर पूछा बनते क्यों इसका शरीर स्वर्ण जैसा और मुख से दुर्गंध क्यों निकलती बुद्ध के, पास जाने, बुद्ध के पास कुछ पूछने की प्रक्रिया है बुद्ध से तुम ज्ञानी की तरह कुछ नहीं पूछ सकते हो ज्ञानी की तरह पूछा तो बुद्ध उत्तर भी नहीं देगी बुद्ध से तो झुक के पूछो तो ही उत्तर मिल सकता है झोली फैलाओ तो ही उत्तर मिल सकता है इसलिए तीन बार प्रणाम करके तीन बार झुक के क्यों तीन बार एक बार झुकने से न चलेगा तुम्हारा भरोसा नहीं एक बार झुको और बिल्कुल ना झुको अकड़े ही खड़े रहो शायद दूसरी बार थोड़े और शायद बार झुक पाओ भूल चुप ना हो जाए इसलिए तीन बार क्योंकि तुम झुको तो ही वो उत्तर देते तुम्हारा झुकना जब दिखाई पड़ जाए प्रत्यक्ष हो जाए तो ही उत्तर देते क्योंकि जो जानकार है उसको वो उत्तर नहीं देते जानकार को क्या उत्तर देना जो निर्दोष भाव से पूछता है जो इस बात को स्वीकार करके पूछता है कि मैं अज्ञानी हूँ आप ज्ञान बरसाए मैं अंधेरे में हूँ आपकी रोशनी लाए लेकिन जो इस सगड़ से पूछता है कि रोशनी तो मेरे पास ये थी चलो तुमसे भी मेल ताल कर लेखे तुम्हारे पास भी रोशनी है या नहीं उत्तर तो मुझे मालूम ही है तुमसे भी पूछे लेते हैं कि शायद मेल खा जाए शायद तुम्हें भी ठीक उत्तर पता हो अगर मुझसे मेल खा जाए तो तुम्हारा उत्तर ठीक अगर मेल न खाए तो तुम्हारा उत्तर गलत ऐसे लोगों को बुद्ध पुरुष उत्तर नहीं देते क्योंकि क्यों व्यर्थ बात करनी इस देश में ये बड़ी प्राचीन परम्परा है कि गुरु के पास कोई इच्छा है तो झुका हुआ तो ही कुछ पाएगा झुको झुकोगे तो भरे हुए लौटोगे अकड़े रहोगे खाली के खाली लौटोगे पूछा बनते भगवान क्यों इसका शरीर स्वर्ण जैसा किंतु मुख से दुर्गंध निकलती भनते भगवान का ही संक्षिप्त रूपांतरण है अति प्रेम में बनते कहा जाता भगवान बड़ा शब्द जैसे आप अति प्रेम में तुम हो जाता और अति प्रेम में तू हो जाता ऐसे ही भगवान बनते हो जाता अपूर्व प्रेम से भर के उस राजा ने अत्यंत विनय से भर के बुद्ध से प्रश्न पूछा भगवान ने अत्यंत करुणा से उस मछली की ओर देखा और बड़ी देर तक देखते रहे उतरने लगे उस मछली के अतीत में परत परत खोलने लगे होंगे उसकी अतीत स्मृतियों का चाल कुछ खोता नहीं तुम अपने सारे अतीत को लिए बैठे तुम्हें पता ना हो लेकिन जिसके हाथ में रोशनी है वो तुम्हारे भीतर देख सकता तुम्हारी पहले तुम कहा थे, थे, थे, किए थे? थे क्या है तुम्हारी अतीत स्थिति क्योंकि तुम तुम्हारा अतीत हो तुम हो वही जो तुमने किया और जो तुम अतीत में रहे इसलिए बुद्ध बड़ी देर तक चुप और बड़ी करुणा से उस मछली को देखते रहे करुणा से इसलिए कि काश्यप बुद्ध जैसे महापुरुष का साथ मिला और यह गरीब मछली यह गरीब प्राण यह गरीब आत्मा चुप गई ऐसा अपूर्व साथ कैसे चुप गया तो महाकरुणा है उनके हृदय में बड़ी देर तक चुप रहने के बाद में बोले महाराज यह मछली कोई सामान्य मछली नहीं इसके पीछे छिपा लंबा इतिहास हर एक के पीछे छिपा लंबा इतिहास है कोई भी यहां नया नहीं तुम सब बड़े प्राचीन यात्री हो इस रास्ते पर सदियों सदियों चले हो तुम कुछ नए आज चलने लगे हो संसार में ऐसा नहीं अति पुरातन हो उतने ही पुरातन हो जितना पुरातन ये संसार है तुम प्रथम से चल रहे हो तुम इस संसार के साथ ही हो अनेक अनेक रूपों में अनेक अनेक ढंगों में कभी वृक्ष कभी पशु कभी पक्षी कभी मनुष्य और घूमते रहे हो मूर्छित तुम्हें पक्का पता नहीं तुम्हें कुछ भी पता नहीं कि तुम कहां से आए कैसे आए कौन हो लेकिन बुद्ध पुरुष की रोशनी में सारी परतें अपना राज खोल बुद्ध का ध्यान तुम्हारे भीतर ऐसे जाता जैसे एक्सरे की किरण जाए जो नहीं दिखाई पड़ता वो दिखाई पड़ जाए बुद्ध ने कहा यह काश्यप बुद्ध के शासन में कपिल नामक एक महापंडित भिक्षु था शासन शब्द को भी समझ लेना बौद्ध और जैन परंपरा में राजाओं के शासन को शासन नहीं कहा जाता उनका भी कोई शासन टुट पूंजी है तुम्हारे राजा तुम्हारे महाराजा तुम्हारे राष्ट्रपति तुम्हारे प्रधानमंत्री बुद्ध और जैन परंपरा में शासन कहा जाता बुद्धों का वे ही शास हैं क्योंकि उनसे ही का शासन का जन्म होता और अपूर्व शासन का जन्म होता ऊपर से कोई थोपी नहीं जाती बात लेकिन तुम्हारे भीतर से उपजती एक अनुशासन पैदा होता जो तुम्हारी अंतरात्मा से आता कोई तुम्हें जबरदस्ती नहीं करता कि तुम ऐसे हो जाओ कोई तुम्हें मारता पीटता नहीं ना कोई दंड देता ना कोई पुरस्कार देता ना अदालते सिपाही है बुद्धों का शासन तुम्हारे भीतर पैदा होता बुद्धों के पास तुम बैठ कर जाओ कि धीरे धीरे तुम उनके रंग में रंगने लगते और धीरे धीरे तुम पाते हो कि तुम्हारा आचरण बदला और तुम्हारे बिना बदले बदला चुपचाप बदला जिससे सुबह हो जाती पक्षी सोए थे जाग जाते और वृक्ष जाग जाते ऐसे ही बुद्धों के पास बैठकर कर सोए आत्माएं जागने लगती वही असली शासन है इसलिए बुद्धों का नाम है सा जिनके पास बैठ के शासन पैदा हो जाए जो कहें भी ना तुमसे इतना भी ना कहे कि ऐसा करो कि शराब छोड़ दो कि जुआ मत खेलो जिनके पास बैठ के जुआ छूट जाए शराब छूट जाए बैठ के ही छूटे तो कुछ अर्थ की कहने से छूटे तो बात व्यर्थ हो गई शासन देते नहीं उनके पास शासन का जन्म होता है सहज होती, तो बुद्ध ने कहा यह काश्यप बुद्ध के शासन में कपिल नामक एक महापंडित भिक्षु था महापंडित था भिक्षु था सन्यास धारण किया था यह त्रिपिटिक ये शास्त्रों का परम ज्ञाता था ऐसे तीनों पिटक याद थे ज्ञानी था जैसे हिंदुओं के चार वेद ऐसे बौद्धों के तीन पिटक ज्ञानी था महाज्ञानी था तर्कनिष्ठ था बड़ा बुद्धिमान था बड़ा बौद्धिक था लेकिन उतना ही अभिमानी था अक्सर ऐसा हो जाता ज्ञान से अहंकार कटता नहीं भर जाता ज्ञान से अहंकार और मजबूत होकर छाती पर बैठ जाता तो चूक हो गई दवा जहर हो गई औषधि शत्रु हो गई औषधि बीमारी बन गई ज्ञान का तो अर्थ ही यही है कि काट दे अहंकार को अगर ज्ञान से तुम्हारे भीतर मैं की अकड़ बढ़ने लगे और ऐसा लगने लगे मैं जानता कौन मेरे जैसा जानता कौन है जो मेरे मुकाबले मैं अद्धुति मैं बेजोड़ ऐसे भाव उठने लगे ज्ञान से तो समझना चूक हो गई जल्दी समझ जाना नहीं तो किसी दिन अच्छी नदी में सोने की दे होगी और मलमूत्र से भरी आत्मा होगी बड़ी दुर्गंध तो उठेगी इसने अपने अभिमान में भगवान काश्यप के साथ धोखा किया अक्सर ऐसा हो जाता है। महावीर के साथ गोशाला ने धोखा किया गोशाला महावीर का शिष्य था लेकिन महापंडित बड़ा ज्ञानी स्वभाव धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा कि महावीर क्या जानते मैं भी जानता हूं सब जो ये जानते हैं वो मैं जानता हूं तो फिर मुझमें कमी क्या है फिर मैं तीर्थंकर क्यों नहीं तो फिर मैं अपना अलग ही पंथ निर्मित करूंगा उसने अपना अलग पंथ निर्मित किया खुद तो भटका और अनेकों को भटका है ऐसा बुद्ध का शिष्य था और उनका चचेरा भाई देवदत्त राजघर से था बुद्ध का चचेरा भाई था उतने ही कुलीन घर से था बचपन से दोनों साथ खेले थे सुशिक्षित था सुसंस्कृत था आखिर ये अकड़ आनी शुरू हुई उसे कि फिर मैं बुद्ध क्यों ना हो जाऊं बुद्ध को छोड़ के अलग हो गए बुद्ध को मार डालने की चेष्टाएं कि बुद्ध मिट जाए तो मैं अकेला बुद्ध फिर मेरी कोई भी प्रतिस्पर्धा न कर सकेगा ऐसा जीसस के साथ हुआ जुदास जीसस का सबसे ज्ञानी शिष्य था जिसने उनको तीसरों रुपए में बिकवा के फांसी लगवा दी वही एकमात्र सुशिक्षित था बाकी सब अशिक्षित थे कोई मछुआ था कोई किसान था कोई बागवान था कोई लकड़हारा था बाकी तो सब अशिक्षित थे बारह शिष्यों में ग्यारह अशिक्षित सामान्य सीधे साधे लोग थे एक ही था पढ़ा लिखा एक ही था पंडित वही धोखा दे गए। पंडित सदा धोखा दे जाता है क्योंकि पंडित को जल्दी ही देर अबेर यह अकड़ानी शुरू होती कि मैं भी तो जानता हूं हालांकि पंडित जानता कुछ भी नहीं उधार शब्द है उसके पास अपना कोई अनुभव नहीं बुद्ध जो कहते हैं पंडित भी वही कहेगा दोनों एक ही शब्द का उपयोग करते हैं और यह भी हो सकता है कि पंडित बुद्ध से भी अच्छी तरह शब्द का उपयोग करे और भी परिमार्जित शब्द का उपयोग करें और भी तर्कनिष्ठ दर्शन का निर्माण करें, लेकिन बुद्ध के पास अपना अनुभव है वे जो कहते हैं वो उनके अनुभव से उपजता है और पंडित के पास अपना कोई अनुभव नहीं शास्त्रों के अध्ययन मनन से उपजता है पंडित के पास जो है उधार इस उधार से अकल पैदा होती है जिसके भीतर अपना स्वास्थ्य पैदा होता है उसकी तो सब अकड़ खो जाती है। उस की अग्नि में सब अहंकार हो जाता है। ये महापंडित था बड़ा अभिमानी था इसने अपने अभिमान में ज्ञान की अकड़ में अपने गुरु काश्यप के साथ धोखा किया उन्हें छोड़ा ही नहीं वरुण उनके विरोध में संलग्न हो गया जो इसने बहुत दिनों तक एक बुद्ध पुरुष का सत्संग किया और उनके चरणों में बैठा और उनकी छाया में चला उसके फल से इसे स्वर्ण वर्ण मिला है। इसके अनजाने भी इसके न चाहते हुए भी कम से कम इसकी देह स्वर्ण की होगी बुद्धों के पास कभी कभी अनजाने भी तुम शायद इसलिए गए भी न थे तुम किसी और कारण गए थे लेकिन अगर पारस के पास संयोग वसात भी लोहा पहुंच जाए तो सोना हो जाता ऐसे इसकी देह तो स्वर्णमयी हो गई काश इसके भीतर अहंकार न होता तो इसकी आत्मा भी स्वर्णमयी हो गई होती अहंकार ने एक सख्त दीवाल खड़ी कर दी इसकी आत्मा के चारों तरफ वो जो बुद्ध का प्रभाव था काश्यप का जो प्रसाद था वो भीतर तक प्रवेश न हो सका अहंकार की दीवार ने उसे बाहर बाहर रखा ये भीतर भीतर अकड़ा रहा यह भीतर भीतर सोचता रहा यह सब तो मैं भी जानता हूं इसमें क्या नया है यह सब तो मुझे पता है इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं खैर सुने लेता हूं लेकिन इसमें मुझसे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसी अकड़ वंचित रह गया ऐसी अकड़ में चूक गया तो बाहर तो सुंदर हो गया भीतर कुरूप रह गया उस अंतर कुरूपता के कारण ही इसके मुख से दुर्गंध निकल रही और इसलिए भी कि इसी मुख से इसने उसे धोखा दिया जिसने सिवाय अनुकंपा के इस पर और कुछ भी ना किया था यही मुख काश्यप के विपरीत और विरोध में बोलता फिर यही मुख जो उनके प्रशंसा के गीत गाता है उनकी निंदा के गीत गाया इसलिए भी और ये जानता था कि जो मैं कह रहा हूं जो मैं कर रहा हूं वो गलत लेकिन अहंकार कहां सुनने देता अंतरात्मा की आवाज तुम भी बहुत बार जानते हो कि ये गलत फिर भी करते हो संत अगस्तीन का बड़ा प्रसिद्ध वचन है कि हे प्रभु दुश्मनों से तो मैं निपट लूंगा लेकिन तू ही बचाए तो मैं अपने से बच सकता हूं दुश्मनों से तो मैं बच लूंगा लेकिन मुझे मुझसे कौन बचाएगा तू बचा यही मेरी प्रार्थना है क्योंकि मैं वह करता हूं जो नहीं करना चाहिए और वह कभी नहीं करता जो करना चाहिए और सब मैं जानता हूं कि क्या गलत है और क्या ठीक है इसे पता था सब जानते हुए भली जानते हुए इसने दूर्थता की बाजी की अहंकार में चूक गया करीब आते आते दिए के और भटक गया अंधकार इसमें भीतर से दुर्गंध उठती। राजा को इस कथा पे भरोसा ना हुआ तुमको भी नहीं होगा अगर तुम मेरे पास आओ और मैं कहूं पिछले जन्म में तुम यह थे मछली की तो छोड़ो तुम्हारी कहू तो भी भरोसा नहीं होगा मछली की कहूं तब तो, तो तुम मानोगी नहीं कि ये भी। इसका क्या प्रमाण समझना इस बात को बुद्ध कह रहे हैं, तो भी राजा को भरोसा नहीं शायद तीन बार झुका तब शायद थोड़ा झुकना आ गया होगा बुद्ध ने इतने वचन कहे इस बीच आकड़ फिर लौट आई, अहंकार फिर मजबूत हो गया तीन बार झुक के भी वापस आ गया अहंकार लौट लौट आता है तर्क लौट लौट आता है संदेह फिर फिर पकड़ लेता है राजा को भरोसा ना हुआ है वह बोला आप इस मछली से कहलवाए तो मान अब तुम थोड़ा सोचना बुद्ध के वचन पर भरोसा नहीं मछली के वचन पर भरोसा आ जाए। आदमी की मूलता ऐसी बुद्ध कहते हैं इस पर भरोसा नहीं मछली कहते तो भरोसा आ जाए हम छुद्र पे भरोसा करते हम व्यर्थ पे भरोसा करते भगवान हंसे हंसे इसलिए कि ये भी कैसी मूर्ता मैं कह रहा हूं उस पर भरोसा नहीं मछली कह देगी उस पर भरोसा आ जाए हंसे और करुणा से उन्होंने इस राजा को देखा वैसे ही करुणा से जैसे पहले मछली को देखा क्यों क्योंकि उनको लगा होगा ये भी पास तो आके बैठ गए किसी दिन अचरवती नदी में गिरेगा सोने की दे होगी मुंह से दुर्गंध निकलेगी इसलिए करुणा से दयास गीली आंखों से इस राजा की तरफ देखा इतनी बात सुन के भी ये नहीं समझ पा रहा है ये अभी भी उसी में जाए कि ये बात सच है कि झूठ है इसका कोई मूल्य नहीं है राज की बात साफ हो गई कि बुद्धों के पास आओ तो पूरे पूरे आना समग्र मन से आना इतना ही राज है ये भी समग्र मन से यहां नहीं ये कहता आपकी बात में तो मुझे भरोसा नहीं आता मछली से कहलवाए तो मान लूंगा को दया आ रही कि ये भी मछली के रास्ते पे चला ये भी गिरेगा ये भी स्वर्ण की देह पालेगा और दुर्गंध से भरी आत्मा होगी फिर कहानी दौड़ेगी ऐसा ही आदमी मूड फिर फिर वही दौड़ता फिर फिर वही चूक फिर फिर उसी गड्ढे में हम गिर जाते और फिर भगवान मछली से बोले याद कर भूले को याद कर तू ही कपिल है मछली बोली हां बनते नहीं कपिल हूं अब तुम इस झंझक में मत पड़ना कि मछलियां कहीं बोलती अब तुम इस विचार में मत पड़ जाना कि ये बात कपोल कल्पित है अभी तक कहानी ठीक चल रही थी मगर अब सब खराब हुआ अब भरोसा नहीं आता ये कथाएं मनोवैज्ञानिक संकेत है ये बोध कथाएं ऐसा कभी हुआ इस चिंता में पढ़ने का कोई भी सार नहीं ये तो प्रतीक है इनके पीछे सार है उसे पकड़ लेना जैसे छोटे बच्चों के लिए कहानियां कहनी होती इसकी कहानियां पढ़ी तुमने या पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी जानवर बोलते खूब बोलते, में जानवर बोलते हैं पंचतंत्र में जानवर बोलते हैं छोटे बच्चों की कहानियां छोटे बच्चों के लिए लिखी गई है लेकिन कहानी का मुद्दा कुछ और है कहानी का मुद्दा नीचे जाकर प्रकट होता है वो मुद्दा समझ में आ जाए कहानी समझ में आ गई तुम भी बुद्धों के लिए छोटे बच्चों से ज्यादा नहीं हो ये सारी कथाएं तुम्हारे लिए कढ़ी गई ताकि तुम समझ लो ये कहने का ढंग है ये कोई सब्त्य को प्रतिपादित करने के उपाय हैं, ये बोध प्रसंग है ये इतिहास नहीं है ध्यान रखना इनको इतिहास समझा तो भूल हो जाएगी तुम इनके मूल तत्व से वंचित रह जाओगे ये संकेत थे कथा के रूप में कहानी के रूप में घटना के रूप में बुद्ध ने जो कहना था वो कह दिया अगर बिना कथा के कहते तो शायद तुम्हें समझ में भी ना आता इस तरह बात जल्दी से समझ में आ जाती हां बनते मछली ने कहा मैं ही और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई गहन पश्चात आंसू टपके होंगे उसकी आंखों से और उस अपूर्व क्षण में इतना बोलकर वह मर गई उसका मुंह खुला था लेकिन दुर्गंध नहीं उठ रही थी और जैसे ही पुरानी दुर्गंध धीरे धीरे हवा उड़ा के ले गई एक अपूर्व सुगंध वहां छा गई वह मछली बुद्ध के सामने पश्चाताप करके मरी किसी और बुद्ध के साथ धोखा किया था लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है किसी और बुद्धि से क्षमा मांग ली क्षमा का शब्द भी नहीं बोली लेकिन भाव से मांग ली राजा चुग गया मछली पा गई ऐसी उल्टी दुनिया राजा अभी भी बैठक देख रहा राजा के संबंध में कथा कुछ नहीं कहती सोच में पड़ा हो कि मछली से कैसे कहलवाया कोई धोखाधड़ी तो नहीं कोई बुद्ध वेंट्री लोकिस तो नहीं है वेंट्री लोकिस देखे ना मेरे एक सन्यासी है सर्वेश वो मूर्ति को बुलवा दे गुड्डे को बुलवा दे बोलते खुद ही उनका ओट भी नहीं हिलता ओट बंद और गुड्डे को बुलवा दे सोचा होगा राजा ने कोई वेंट्री लोकिस तो नहीं है ये गौतम बुद्ध मछली को बुलवा दिया कहीं धोखा धड़ी तो नहीं कोई और जालसाजी तो नहीं कहीं कोई रिकॉर्ड इत्यादि तो नहीं छिपा रखा है कहीं कोई ग्रामाफोन तो नहीं लगा रखा है कैसा लगे कि मछली बोल रही और मछली सिर्फ मुहे ला रही राजा तो चूक ही गया मछली नहीं चूकी अहंकारी चूक जाते मछली ने काफी भोग लिया दुख पहली दफा चूक गई थी बुद्ध को इस बार नहीं चूकेगी और एक क्षण में क्रांति कट गई सुवास फैल गई जैसे फूल खेला हो ऐसी उसकी आत्मा खिल गई और उड़ गई छोड़ गई को गई परम में एक सन्नाटा छा गया बड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला ऐसे क्षणों में कोई बोले तो क्या बोले ठगे रह गए लोग अवाक रह गए लोग संविघ्न हो गए संविघ्न महत्वपूर्ण शब्द है संविघ्न का अर्थ होता है लोग भावाभिभूत हो गए लोगों को अपनी कथा दिखाई पड़ने लगी जो समझदार थे जो वहां भिक्षु सच में ही बोध रखते थे वे संविघ्न हो गए उन्हें अपनी कथा दिखाई पड़ गई उन्हें अपने जीवन अपने जीवन की बेईमानी दिखाई पड़ गई उनमें बहुत होंगे जिन्हें पांडित की अकड़ थी शायद उनकी पांडित की अकड़ गिर गई उस क्षण अचीरवती नदी में गिरने से बहुत लोग बच गए होंगे उस क्षण बाहर बाहर सोना और भीतर भीतर दुर्गंध हो जाने की दुर्घटना से बहुत लोग बच गए होंगे कुछ उसमें ऐसे भी होंगे जिन्होंने कहा होगा कि नहीं ये सब कहानियां हैं मैं कोई अकड़ा हुआ अहंकारी नहीं, नहीं मेरा ज्ञान सच्चा है ये रहा होगा पंडित ये कपिल चूका लेकिन मेरा ज्ञान सच्चा है मैंने कोई किताबों से नहीं लिया ये मेरा है शायद ऐसे लोग चू भी गए होंगे लेकिन सकते में तो सभी आ गए संविग्न तो सभी हो गए उन्हें रोमांच हुआ लोगों के रोए खड़े हो गए ऐसी अपूर्व घटना घटी तब भगवान ने उस समय उपस्थित लोगों की चित्त दशा को देखकर ये गाथाएं कही मनुजस्म चारिण तनहा बढ़ती मालवावी मालवा भी सोप्लबती होरम फलामिचम वा वानरो प्रमत्त होकर अहंकार में मूर्छित होकर आचरण करने वाले मनुष्य की तृष्णा मालवा लता की भांति बढ़ती मालवा लता देखी वो जो बिना जड़ के फैल जाती वृक्षों पर जिसकी जड़ नहीं होती ऐसी तृष्णा है इसकी कोई जड़ नहीं है फिर भी फैलती चली जाती एक जीवन से दूसरे जीवन में दूसरे से तीसरे जीवन में एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर दूसरे से तीसरे पर वृक्षों का शोषण करती और फैलती चली जाती अपनी कोई जड़ नहीं होती ऐसी ही तृष्णा की लता है तुम्हारा शोषण करती तुम हो तुम्हारा एक जीवन चूस लेती फिर दूसरा जीवन चूसती ऐसे तुम्हारे अनंत जीवन चूसती और फैलती चली जाती और इसकी कोई जड़ें नहीं तृष्णा शोषक है इसी ने तुम्हें दीन किया इसी ने तुम्हें दरिद्र किया इसी ने तुम्हें दुख से भरा इसी ने तुम्हारे नरक निर्मित किए प्रमत्त होकर अहंकार में मूर्छित होकर आचरण करने वाले मनुष्य की तृष्णा मालवा लता की भांति बढ़ती वह वन में फल की इच्छा से कूद फांद करते बंदर की तरह जन्म जन्मांतर में भटकता रहता है और तुम्हारा भटकाव ऐसा है जैसे बंदर कूदता है इस वृक्ष से उस वृक्ष पर इस वृक्ष से उस तो उछल कु करता रहता ऐसे ही तुम एक योनि से दूसरी योनि में उछल कूद कर रहे हो तुम्हारे जीवन में कोई गंतव्य नहीं कोई दिशा नहीं कोई योजना नहीं कोई अनुशासन नहीं बंदर की भांति हो तो वासना से भरा हुआ आदमी बंदर की भांति और तृष्णा मालवा लता है सावधान होना इससे तृष्णा की लता को उखाड़ फेंकना है और ये बंदरपन एक इच्छा से दूसरी इच्छा है आज मकान बढ़ा चाहिए धन और चाहिए परसों नई पत्नी चाहिए फिर ये चाहिए फिर वो चाहिए फिर थे। सारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है यम ऐसा सहती तन्हा लोके का शोका तस् पबंती अभिबटम वीरणम यह विश्व रूपी नीच तृष्णा जिसे अभिभूत कर लेती है उसके शोक वर्षा काल में वीरण खस के तृण की भांति वृद्धि को प्राप्त होते जैसे वर्षा में घास उगा था सब तरफ घास पात फैल जाता ऐसे ही जिस व्यक्ति को ये तृष्णा पकड़ लेती, जकड़ लेती, उसके जीवन में घास पात फैल जाता उसके जीवन में व्यर्थ का विस्तार हो जाता छुद्र ही छुद्र हो जाता उसके जीवन में गुलाब के फूल नहीं गिनते बस घास पात होता यो चेतन सहती जम्मी तनहम लोके दुरचयम शोका तमहा पपतंती उद वा पोखरा जो संसार में इस दुस्त्याज नीच तृष्णा को जीत लेता है उसके शोक उस तरह गिर जाते हैं जैसे कमल के ऊपर से जल के बिंदु गिर जाते हैं। कुछ करना नहीं पड़ता जो ठीक से देख लेता तृष्णा को इसके जाल को इसकी मूर्छा को इसके अहंकार को जो जाग जाता है इसके प्रति उसके जीवन से तृष्णा ऐसे ही विलीन हो जाती और ऐसे ही उसके जीवन से सारे शोक विलीन हो जाते जैसे कम्बल के ऊपर से जल के बिंदु अपने आप सरकते और गिर जाते बिना किसी प्रयास के गिर जाते फर्क समझ लेना लोग सोचते हैं तृष्णा मिटाने को कुछ और करना पड़ेगा कुछ और करोगे तो नई तृष्णा पैदा होगी तृष्णा मिटाने को लोग कहते हैं कुछ करना पड़ेगा तब तृष्णा मिटेगी तो फिर क्या करोगे पहले तो एक नई तृष्णा बनानी पड़ेगी कि मोक्ष पाना है मुक्ति पानी आवागमन से छुटकारा पाना है ये नई तृष्णा बनाओ कि मोक्ष पाना है अब मोक्ष पाके रहूंगा और मोक्ष पाने में तृष्णा काटनी पड़ती इसलिए तृष्णा काटूंगा लेकिन तृष्णा तो कट जाए नई तृष्णा खड़ी हो गई इससे कुछ फर्क न पड़ा फिर नया घास पात उगेगा पहले धन के नाम पे उगता था अब धर्म के नाम पर उगेगा पहले शरीर के नाम पे उगता था अब आत्मा के नाम पर उगेगा मगर उगेगा फिर भी तुम घास पात के ही रहोगे तुम्हारे भीतर भूसा ही भरा रहेगा तुम्हारे भीतर ज्योति प्रकटना होगी तो बुद्ध क्या कहते बुद्ध कहते मोक्ष की तृष्णा ना करो वो भी तृष्णा है मुक्ति की आकांक्षा ना करो वह भी आकांक्षा है फिर करो क्या संसार की जो तृष्णा है इसे समझो जागो होश से भरो देखो तृष्णा कैसे तुम्हें चलाती कैसा बंदर जैसा उछलवाती कैसा मूढ़ बनाती गौर से देखो इसे देखो इसको पहचानो इसकी सारी प्रक्रिया को समझ लो उस समझने में ही ऐसे विलीन होने लगती है जैसे कमल के ऊपर से जल के बिंदु गिर जाते सोका हैं शोका तमह पप ती बदम यो एवं समागता तनहाय मूलम खन उसी रथो वीरणम मा वो नलम वा सोतो व मारो बंज पुनम पूनम इसलिए मैं तुम्हें जितने तुम यहां आए हो तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूं जैसे खस के लिए लोग उसीर को खोदते हैं वैसे ही तुम तृष्णा की जड़ खोदो तृष्णा की जड़ है मूर्छा तृष्णा की जड़ है बेहोशी आंख बंद किए जिए जाना तृष्णा की जड़ है अचेतना तुम इस जड़ को खोदो अचेतना को मिटा दो ध्यान में जगो होश से उठो होश से बैठो होश से करो जो भी करना है क्रोध आए तो बुद्ध ये नहीं कहते कि क्रोध को दबाओ बुद्ध कहते होश से क्रोध को करो और तुम चकित हो जाओगे होश से कभी कोई क्रोध कर पाया तुम जाग के क्रोध को करो जब क्रोध पकड़े तब झकझोर के अपने को जगा लो होश पूर्वक क्रोध को करो और तुम पाओगे इधर होश उठा उधर क्रोध गिर दोनों साथ नहीं होते दोनों का कोई संग साथ संभव नहीं वासना उठे काम वासना उठे तो बुद्ध नहीं कहते कि दबाओ कोई ज्ञानी नहीं कहता कि दबाओ जो कहता है दबाओ उसे कुछ भी पता नहीं वो महाअज्ञानी वो अंधा है और दूसरों को अंधा बनाएगा बुद्ध कहते हैं जब काम वासना उठे तब ध्यान करो तब देखो क्या उठ रहा है क्यों उठ रहा है पहले इससे क्या मिला बहुत बार इसमें गिरे थे क्या पाया विश्लेषण करो समझो सिर्फ समझो और जैसे जैसे तुम्हारी समझ गहन होगी वैसे वैसे तुम पाओगे वासना का धुआं गया तृष्णा की जड़ खोदो तुम्हें जल प्रवाह में उत्पन्न सरकंडे की भांति बार बार मारना न तोड़े बुद्ध कहते हैं ये तृष्णा का शैतान नहीं तो तुम्हें बार बार तोड़ेगा बार बार गिराएगा बार बार सताएगा दूसरा दृश्य भगवान वेणुबण में विहार करते थे एक दिन भिक्षाटन को जाते हुए राह में एक सुईरी को देखकर कर ठिठक गए और फिर कुछ सोचकर मुस्कुराए और आगे बढ़े एक सुवर को देखकर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 तो भी सुनती समझ कौन सकता तो भी सुनती भाव बेहोर हो जाती में हो जाती मुर्गी ही थी कुछ ज्यादा सोच विचार की संभावना भी नहीं, थी आदमियों तक की नहीं लेकिन सरल थी निर्दोष थी उनकी सुवास इस अज्ञानी मुर्गी को भी छू गई थी भगवान जब भी बोलते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 दुख इतना बड़ा अभि नहीं जितना सुख है क्योंकि दुख में तो कोई सो नहीं सकता दुख की पीड़ा जगाए रखती है सुख में आदमी सो जाता मुर्गी थी तब ककुसंत बुद्ध का सत्संग करने का रस भी है उसके परिणाम में राजकुमारी हुई राजकुमारी थी तो पाखाने में कीड़ों को देखकर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 बहुत तृष्णाचीन हो गई जीवन को पकड़ने का जो भाव था वह एकदम शिथिल हो गया उस ध्यान धन के कारण देवलोक में उत्पन्न हुई लेकिन बुद्ध ने कहा समझना देवलोक के सुख में मूर्छित हो गई और अब ध्यान धन के चुप जाने के कारण इस पृथ्वी पर पुनः सुवर की बेटी होकर पैदा हुई आवागमन के इस चक्कर को देखकर मैं ठिटका बुद्ध सोच में पड़ा और फिर इसलिए मुस्कराया कि कैसी मूर्ता है जागते जागते फिर सो गए उठते उठते फिर गिर गए लोग से भी आदमी गिर जाता क्योंकि पुण्य एक दिन चूक जाते समाधि से नहीं कोई गिरता ध्यान से गिर जाता ध्यान और समाधि में यही फर्क है ध्यान यात्रा है तुम चाहो तो बीस से लौट सकते हो समाधि मंजिल है एक बार पहुंच गए फिर लौटना नहीं क्योंकि समाधि में तुम खो जाओ बचता ही नहीं कोई लौटने वाला जब तक निर्वाण ना घट जाए तब तक, तक गिरने का डर है संभावना तो बुद्ध कहते मिट्टी ठिट कहा कैसा हुआ मुर्गी थी तब इतना पुण्य किया और देवी होके गिरी और सूअर की बेटी होके पैदा हुई तो चौका सोच विचार न पड़ा फिर हंसी भी आई कि कैसा मुड़ता है यह कथा सुनकर आनंद तथा अन्य भिक्षु जो बुद्ध के साथ भिक्षाटन को गए थे महान संवेद को प्राप्त हुए सा ने उनमें पैदा हुए संवेक को देखकर नगर की विधि में खड़े हुए ही इन गाथाओं को कहा गा। बोलने के क्षण होते तभी कुछ बातें कही जाती जैसे लोहा गर्म हो तभी पीटा जाता है। तभी कुछ बन सकता है तो सड़क पर खड़े हुए बुद्ध नहीं ये बचन कही तू लौटते लौटते बिहार तक संवेक खो जाए आदमी का भरोसा क्या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 तो तुम पूरे वृक्ष को भी काट दो फिर नए अंकुर निकल आते ऐसा ही इस बेचारी सूर्य को हुआ मुर्गी थी अनजाने कुछ शाखाए गिर गई फिर राजकुमारी थी तो संवेद की एक दशा में भाव के एक प्रवाह में ध्यान फला लेकिन दर्शन जलमूल से नहीं गई तो स्वर्ग तक पहुंच के वापस लौट आई फिर अंकुर आ गए फिर त्रसना ने पकड़ लिया सात अनुश कहे हैं बुद्ध ने काम भव राग भोसा मान मिथ्यादृष्टि जैसा है उसको वैसा न देखना जैसा है उसको कुछ और करके कुछ और बनाकर देखना अपने मन के अनुकूल बनाकर देखना संदेह और अविद्या ये सात ये सातों जड़े जिन पर तृष्णा खड़ी जिन पर तृष्णा का वृक्ष बड़ा होता ये सातों अनुस कट जाएं तो तृष्णा कटती फिर उसमें कभी अंकुर नहीं आते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 इधर एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ गई और तुम बहे यहाँ किसी की सुंदर कार दिखाई पड़ गई और तुम बहे यहाँ किसी का बड़ा मकान दिखाई पड़ गया और तुम बहे यहा कोई सुंदर कपड़े पहनकर निकला है और तुम बहे जाग के चलना होगा ये तुम्हें प्रतिपल पुकार रहे आ जाओ बाहर आ जाओ और ये जो लता है बिना जड़की ये बढ़ती चली जाती फैलती चली जाती सोधा, लता, तंज लतम जातम चिंत ये स्रोत सभी तरफ बहते लता फूट कर निकलती उसी फूटी हुई लता को देखकर उसके मूल को प्रज्ञा से काट डालो बुद्ध कहते हैं ये सात मूल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 फिर चोर ना आए तो क्या करे चोरों को कसुर मत देना चोरों को दोषी मत ठहरना तुम ही दोषी हो ऐसी ही मन की दशा है जब मन में होश कर दिया जगह होता है खोया नहीं रहता मूर्छा में डूबा नहीं रहता और शराब में बहुत तरह की अहंकार की शराब है उसको पी के कपिल नाम का बिक्षु महापंडित था लेकिन गिरा गर्त में गिरा भयकर दुर्गंध वाली मछली हुआ सुख भी शराब है उसको पीकर राजकुमारी जो देवलोग पहुंच गई थी वहां से गिरी और कैसी गिरी कि सूअर की बेटी हुई किस बुरी तरह खोया मूर्छा गिराती क्योंकि मूर्छा शत्रुओं को निमंत्रण वही पा इसे तुम कसब की मानना है